आज 28 नवंबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से तैतृक उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं जिसकी दूसरी वल्ली का अध्ययन जारी है दूसरी वल्ली में जैसा हम जानते हैं नौ अनु नौ अनुवाक हैं तो इस ब्रह्मानंद वल्ली या द्विती वल्ली का अंतिम चरण में हम सात अनुवाकों का अध्ययन कर चुके हैं और अंतिम आठ और नौ अनुवाक का अध्ययन का आज प्रयास करते हैं उपनिषदों में कुछ बातें इतनी गंभीरता से इतनी विशिष्ट शैली में और इतने अलग तरीके से समझाई गई हैं कि वो एक गूढ़ विद्या या रहस्य विद्या बन गई लेकिन जब वो रहस्य के पट खुलते हैं जब हमको वो रहस्य समझ में आता है तो हम के उन ऋषियों की देवत्व प्रतीत होती दिखाई देती हैं जिन लोग जिन्होंने अपने अंतरात्मा से अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के या परमेश्वर से संपर्क करके इन शब्दों को गुंथा रचा जिसे हम ब्रह्मानंदवली में परमेश्वर के स्वरूप को समझें कि परमेश्वर कैसा है ब्रह्म कैसा है इसके आगे हम भ्रघुवल्लू पढ़ेंगे जिसमें उस तप के बारे में कहा जाएगा जो इस ब्रह्म के आनंद को या ब्रह्म के अद्वैत के आनंद में स्थिर होने को हमको करना जरूरी है या किस तरह से हम दूसरे शब्दों में कहें किस तरह से हम उस आनंद में स्थित हो सकते अब यहाँ पर जैसे ब्रह्म को हम निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि वो निरूपण से परे है उसका निरूपण नहीं कर सकते हम कहते हैं कि वो त्यत है अनिरुक्त है अनिलय है जिसका ना तो कोई आश्रय है न उसको हम किसी चीज से अलग करके बता सकते हैं लेकिन ये भी उसके जिन गुणों के बारे में हम कहते हैं कि वह अनिलय है निराश्रय है कर्ण कण में समाया है यह भी ऋषि कहते हैं सापेक्षिक बात है। यानी जब व्यक्त विश्व की तुलना में हम उसको निराधार या अव्यक्त या कण कण में विराजित सर्वव्यापक सबसे महीन सबसे सूक्ष्म सबसे व्यापक इन प्रकार से जब हम उनके गुणों का वर्णन करते हैं अनिल है तो ये गुण भी वास्तव में उसके अपने कोई गुण नहीं है क्योंकि ये गुण भी इस व्यक्त विश्व के सापेक्ष क्योंकि व्यक्त विश्व में सब कुछ आश्रित है इसलिए हम कहते हैं कि वो आश्रय से पड़े व्यक्त विश्व में सब कुछ समय से चलता है समय की एक दिशा है और वो समय की दिशा हमारे लिए अभेद्य है सामान्य संसारी जन के लिए अभेद्य हम उसको उस दिशा को बदल नहीं सकते लेकिन वो समय से परे है तो ये सारे गुण जब हम कहते हैं कि वो समय से परे है अकाल हैं वो अंतरिक्ष से परे है सर्वव्यापक है वो आश्रय से परे है वो किसी भी इंद्रिय से गम में नहीं है तो ये सब बातें अगर हम गंभीरता से सोचें ये सब चीज़ें सांसारिक वस्तुओं को हम देखने के नजरिए की तुलना में कहते हैं कि वो निराश्रय है वो अदृश्य है सर्वव्यापक है अन्यथा उसके इनमें से भी कोई गुण नहीं है उसका पूर्ण रूप से निर्गुण है वो यही यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि ये अमूर्त के धर्म है लेकिन ये अमूर्त के धर्म भी व्यक्त से ही संबंधित जब व्यक्त संसार के बारे में बात करते हैं और व्यक्त मैं गुणों की बात करते हैं तब हम परमेश्वर के भी गुणों की चर्चा करने लग जाते हैं अन्यथा वो शुद्ध रूप से निर्गुण है उसमें अनाश्रयता का सर्वव्यापकता का भी कोई गुण नहीं है क्योंकि सर्वव्यापक भी हम तब कहेंगे कि जब हमने कुछ व्यक्त विषयों की बात करी तब हम कहेंगे वो सर्वव्यापक है जब हमको बहुत सारी चीज़ें हमारे इंद्रियों से दिखाई देती हैं तब हम कहेंगे वो अदृश्य है इंद्रिय इसलिए उसको महसूस करना ये हमारे मन और बुद्धि में अंतरदृष्टि उत्पन्न भी कर संभव नहीं है क्योंकि हम अगर उसके गुणों का भी चिंतन करेंगे तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते इसलिए इसको शांत चित्त होकर मन को शांत रख के उससे उसके परमेश्वर से निरपेक्ष रूप से प्रेम करके हम उस आनंद को पा सकते हैं तो ये इनका एक विशिष्ट संदेश है कि हम जो परमेश्वर के गुणों की बात करते हैं वास्तव में वो गुण भी हमारे अपने दिए हुए हैं वहाँ पर वो परमेश्वर के वो गुण भी नहीं हैं इसके आगे हमने पिछली जो अंतिम बार सातवां अनुपात पढ़ा था उसका संक्षेप में रिवीजन करके फिर हम आठवां नौवां अनुवाद नौ नौ नौ देखते हैं हमने पढ़ा था कि पहले वो असत था यहां पर असत्य से संबंध है या मतलब है अव्यक्त था पहले वह अव्यक्त था फिर उससे वो सत्य बना यानी उससे वो यहां पर हमारी इंद्रियों की बात हो रही है जो चीज हमको दिखाई देती है हम उसी को सत्य मानते या तो हमको सुनाई देती है या जिसको हम छू पाते हैं जैसे वायु है जिसको हम छू पाते हैं न तो हमको दिखाई देती है न वो हमारी किसी अन्य इंद्रियों को पता लगता है न उसका स्वाद आता है लेकिन फिर भी हम उसको छुपाते हैं इसलिए किसी इंद्रिय गम्य वस्तु को इसलिए हम उसको प्रतीक रूप से देखना बोलते हैं तो हम जिस चीज़ को देखना संभव नहीं है उसको हम असत बोलते हैं। और जिस चीज़ की उपलब्धि है इन इंद्रियों के लिए उसको हम सत्य बोलते हैं तो पहले वो असत था उससे वो सत हुआ यानी उसने नाम रूपात्मक विश्व का स्वरूप ग्रहण किया तदंतर उसमें उसने स्वयं को प्रविष्ट किया यह स्वयं के प्रविष्ट करने का मतलब और व्यक्त करना एक ही बात है क्योंकि उसने जब क्रिएट किया यानी उसने जब रचना की तो उस रचना को उसने अपने भीतर ही रचा जैसे कि कोई कवि कभी, कविता को पहले भीतर ही रचता है बाद में उसकी अभिव्यक्ति होती है ऐसे ही उसने इस ब्रह्मांड को भीतर रखा और जब बाहर उसको अभिव्यक्त किया तो उस अभिव्यक्ति के लिए उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी जैसे हमने ईश्वर प्रतिभिज्ञा में पढ़ा था कि उसको अणु या न मटेरियल पदार्थ चाहिए था उसको समय चाहिए था उसको अंतरिक्ष चाहिए था और उसको अविद्या की जरूरत थी इन चार आधारों पर ही विश्व का निर्माण हुआ और ये चारों आधार परमेश्वर ने स्वयं को इन रूपों में बदला उसने स्वयं को मटेरियल के रूप में यानी कि अणु के रूप में बदला स्वयं को समय के रूप में और अंतरिक्ष के रूप में बदला जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही विस्तार के दो आयाम हैं और उसने अपने आप को अविद्या में बदली हम अविद्या के बारे में काश्मीर शिव दर्शन में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि अविद्या यानी हमारी जो परमेश्वर की शक्ति है जो हमारी आंखों पे पर्दा डाल देती है जिसको हम कंचुक कहते हैं उसके द्वारा उसने इस संसार में हमको इस भुलावे में डाल दिया कि हम कौन हैं और इस भुलावे के कारण संसार चल रहा है इसलिए ये जो अविद्या है ये हमारा मैट्रिक्स है आधार है वो कैनवास है जिसके ऊपर संसार का चलचित्र उबड़ा हुआ है जैसे कि हम एक पर्दे पे पर सिनेमा देखते हैं ऐसे अविद्या के पर्दे पर संसार का चित्र चल रहा है ये त्रिआयामी जो वीडियो चल रहा है संसार का वो अविद्या के आधार पर चल रहा है यानी हम जब तक अविद्या से ग्रस्त हैं तब तक ये संसार का आनंद ले रहे हैं जैसे ही विद्या जाती है सिनेमा में जैसे ही बिजली जल जाती है सिनेमा ख़त्म हो जाता है वो पर्दा हमको दिखने लगता है कि क्या है उसकी असलियत दिख जाती है इसी के ऊपर कितने ही चित्र आए गए कितनी ही क्रियाएं हुई गई लेकिन उसके बाद हमको उसकी असलियत समझ में आ गई कि ये एक खाली कैनवास है और कुछ भी नहीं है कपड़ा है ऐसे ही जब तक अविद्या है जब तक इस संसार की विभिन्नता है जहाँ अविद्या गई उस समय ये संसार का सत्य स्वरूप सामने आ जाता है और सत्य स्वरूप क्या है जो परमेश्वर के अनुग्रह से सामने आता है और वो है कि ये परमेश्वर स्वयं है इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हर रूप में स्वयं को अनुप्रविष्ट किया अनुप्रविष्ट या न पहले रचा फिर प्रवेश किया इसलिए उसको अनुप्रवेश बोलते तो उसने स्वयं को अनुप्रविष्ट किया तो ये हुआ इस संसार की रचने का क्रम फिर वो इसमें कैसा है वो रूप से है वो रस रूप से है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस परिभाषिक शब्दावली को समझ लें कि हमारी सांसारिक दृष्टि से सत वो है जो हमारी इंद्रिय गम्य है असत वो है जो हमारी इंद्रिय गम्य नहीं है लेकिन असत का एक और मतलब है जो इस संसार में कभी व्यक्त नहीं हुआ या इस रचित संसार में वो हमको असंभव लगता है कि जैसे आकाश में कभी फूलने लगते हैं कि कभी वंद का कोई पुत्रन नहीं होता ऐसे ही खरगोश के कोई सिंग नहीं उगते ये अक्सर उदाहरण दिए जाते हैं इनमें उपनिषदों में तो ये चीज़ें नितान्त असत है तो यहाँ पर जो असत है वो इस नितान्त असत से अलग है असत्य ना अव्यक्त तो हम इसको कन्फ्यूज़न नहीं हो भ्रम नि हो इसलिए कहेंगे कि अव्यक्त संसार और व्यक्त संसार और यहां असत यानी वो है जो इस संसार में उपलब्धि नहीं है अब वो इस संसार में रस रूप से व्याप्त है यानी कहें कैसे कि हम अगर कहें कि एक वस्तु में परमेश्वर है तो वो किस रूप में है ये हमको समझने के लिए क्योंकि वो हर रूप में है और हर तरह से है हर काल में है लेकिन फिर भी चूँकि हमारी बुद्धि अभी भी द्वैत में बुरी तरह से बीमार है इसलिए हमको उस बुद्धि को ट्रेन करना पड़ता है समझाना पड़ता है उसको प्रशिक्षित करना पड़ता है अद्वैत के लिए इसलिए कहना पड़ता है कि वो किस रूप में उपलब्ध है अन्यथा ये जो भाषा है वो भाषा ही अपने आप में नए प्रश्न और तर्क पैदा करती है कि हम ऐसी भाषा में कैसे कह सकते हैं परमेश्वर का तो किस रूप में तो वो परमेश्वर उस रचित संसार में उसके मूल गुण रूप में है जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में आत्मा के रूप में है अग्नि में वो उष्मा के रूप में है सूर्य में वो धूप के रूप में है सूर्य के प्रकाश के रूप में जल में वो प्लवन के रूप में है जल का जो वन है उसका जो गुण है उस रूप में है वो पुष्प में गंध रूप से है शकर में वो मिठास की तरह है जिस गुण के कारण उसकी पहचान है वो गुण को हम परमेश्वर मान सकते हैं क्योंकि उस गुण के बिगड़ उसका कोई अस्तित्व नहीं है वैसे ही परमेश्वर के बिगड़ भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है जैसे हम कहें कि परमेश्वर के बिगैर शक्कर का अस्तित्व नहीं है तो ये बात समझ में कम आती है लेकिन हम कहें मिठास के बिगैर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है जरा आसानी से समझ में आ जाती बात कि मठैस के बगैर शक्कर किस काम की शकर सिर्फ एक ही काम है उसका कि मिठास पैदा करना अगर वो किसी भोजन में मिठास पैदा नहीं कर सकते या उसको खाने से जबान पे मीठा स्वाद ना आए तो फिर वो शक्कर का क्या मतलब इस तरह से हम उसको उन गुणों के रूप में जान सकते हम कहें कि ये व्यक्ति है लेकिन इसकी आत्मा नहीं है वो मृत शरीर है तो फिर हम कहेंगे व्यक्ति थोड़ी ना है हम उसका नाम नहीं बोलते हम बोलते हैं लाश इस तरह से हम उसको उस मूल गुणों के रूप में परमेश्वर को जानते हैं और इन मूल गुणों को यहां पर कहा गया है रस जो उसका सार है उस वस्तु का उस जीव का उस रचना का सार है वो है रस और ये जो रस है परमेश्वर की आनंद शक्ति के छींटे हैं परमेश्वर की जो आनंद शक्ति है वो कितनी महान है वो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं उस महान आनंद शक्ति के कितना छोटा सा अंश है वो रस है और उस रस के एक बूंद के लिए मनुष्य जीवन भर जहमत करता है अगर वो रस न हो तो यहां पर ऋषि कहते हैं कोई श्वास भी क्यों लेता है कोई श्वास भी नहीं लेगा और अगर ले ली तो सांस छोड़ेगा भी नहीं ना अपान क्रिया करेगा ना वो प्राणन क्रिया करेगा अब यहाँ पर प्राणन क्रिया से मतलब है चेष्टा करना इस संसार के लिए हम जो चेष्टा करते हैं धन कमाने की चेष्टा करते हैं मकान बनाने की चेष्टा करते हैं बच्चों को पढ़ाने की चेष्टा करते हैं स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं तो तरह तरह की हम चेष्टाएं करते हैं तो समस्त चेष्टाएं या प्राणन क्रियाएं वो पर की उपस्थिति के कारण है और उस आनंद की बूंदों के कारण है और उस आनंद के प्राप्त का प्रयास तो हमको जितने सांसारिक आनंद मिलते हैं चाहे वो भोजन करने से मिले या ठंड में रजाई में उड़ ओढ़ने से घुसने से सोने से मिले या धूप से आके विश्राम से मिले कि प्यास लगी तो पानी पीने से आनंद मिले तो वो समस्त आनंद उस ही आनंद जो हमारे आत्मा का अंतर्निहित आनंद है जो आनंद हमारा स्वरूप है उस आनंद की कुछ बूंदें यानी कैसी है जिसे एक बहुत बड़ी मटकी है जो बंद है जिसका मुंह बंद है जिसके अंदर जल भरा है जब हम उसको किसी चीज से हिलाते हैं तो उसमें से कुछ बूंदें छलक जाती हैं और उन छलकी हुई बूंदों से हम अपनी प्यास बुझा लेते हैं और यही परमेश्वर का आनंद है क्योंकि वह हमारी आत्मा में सीम आनंद है और जो चीजें हमको प्रतीत होती है कि हमको यह आनंद देती हैं सचमुच में आनंद नहीं है उसमें जड़ में कैसे आनंद हो सकता है वो तो हमारी आत्मा का आनंद है जो हमको कुछ मटकी से छिलकी हुई बूंदों की तरह प्रकट हो जाता है तो जो चीजें उस आत्मा के आनंद को प्रकट करती हैं हम उनको आनंददायी वस्तु समझ लेते हैं किन वस्तुओं ने आनंद दिया पुत्र ने आनंद दिया धन ने आनंद दिया जमीन ने आनंद दिया पत्नी ने आनंद दिया तो आनंद देने वाली ये जितनी भी कारक हैं सत्य में कोई आनंद देने वाले नहीं आनंद तो हमारे भीतर है उस आनंद को उजागर करने के लिए उस आनंद की कुछ बूंदों को छलकाने के लिए ये कारक है इंस्ट्रूमेंटल और उस आनंद की उन कुछ बूंदों के कारण ही हम संसार के समस्त प्रयास करते हैं जिसको हम प्राणम क्रिया कहते हैं तो अगर ब्रह्म न होता हमारे भीतर वो आनंद का सागर नहीं होता तो हम इसमें से कुछ भी नहीं करते और वो सागर अगर छुपा हुआ नहीं होता तो भी हम कुछ नहीं करते अगर वो सागर प्रकट होता तो हम आनंद सागर में खोए होते फिर हम कायों को करते वो सागर है उसकी चाहत है और वो हमको उपलब्ध नहीं है यही माया है कि समस्त संसार का आनंद हमारे भीतर है लेकिन फिर भी हमको उपलब्ध नहीं है और हम उसके लिए दिन रात छाज़ करते रहते हैं मेहनत करते रहते हैं कि वो आनंद मिले मिले और वो कुछ बूँदें मिलता है फिर प्यासे के पैसा प्यास रह जाते हैं प्यास लगी थी पूरा घड़ा पी जाए और मिली कुछ बूंदें फिर भी उसका आनंद मिलता है उस आनंद के प्रयास के लिए संसार का हम समस्त कार्य करते हैं ये ऋषि कहते हैं ही हमारा सप्तम अनुवाक का सार है फिर वो कहते हैं कि वो ब्रह्म है वो सबका है। आपके भीतर आत्मा के रूप में बैठा है लेकिन वो नियंता किसका है पूरे ब्रह्मांड का अगर वो नियंता न होता तो जड़ वस्तुएं आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती सहयोग करती और एक व्यवस्थित रूप से एक संसार को या शरीर को चलाती अब यहां देखो आप आंखों ने देखा कि सामने से शेर आया पांव भागने लगे आंखें जड़े हैं, पैर भी जड़े हैं। देखा आंखों ने तो फिर आंखें क्यों नहीं भागी भागे पांव गाली दी मेरे को आपने मेरे कान में पड़ी और लड़ाई मेरे हाथ ने करी तुमको एक थप्पड़ मारा अब मेरे हाथों को तो तुमने गाली नहीं दी सुना तो कान ने और लड़ाई करी मेरे हाथ ने इस तरह हम ये देखें कि जड़ शरीर जो मात्र अन्नमय शरीर है जिसमें कुछ भी नहीं मरने के बाद तो मिट्टी है आत्मा नहीं हो तो मिट्टी है तो ये आपस में एक दूसरे से तालमेल करके कैसे काम कर रहा है क्या हमको आश्चर्य नहीं होता इसलिए आश्चर्य नहीं होता क्योंकि हम रोज देखते हैं, हम समझते हैं तो ऐसा ही होता है लेकिन ये कितने महान आश्चर्य की बात है कि जड़ शरीर तालमेल से काम करता है जब बायां पैर उठता है तो दाहिना पैर हमारे शरीर को सहारा देता है और जब दाहिना पैर उठता है तो बाया पैर शरीर को सहारा देता है ये दोनों पैर एक दूसरे से सहयोग करते हैं कॉर्डिनेशन करते है। ये कोऑर्डिनेशन सहयोग ये सरोकार इस शरीर से एक यूजफुल काम कराना कोई एक उद्देश्य की पूर्ति करने लायक काम करना ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जड़ शरीर आपस में कोऑर्डिनेट करता है आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करता है हमारी नाक आंख से सहयोग करती है कान से सहयोग करते कान पैर से सहयोग करते पैर हाथ से सहयोग करते एक हाथ दूसरे हाथ से सहयोग करता है ऐसा ही शरीर एक यूनिट की तरह काम करता है ये आश्चर्यजनक बात है बहुत आश्चर्यजनक बात क्योंकि ये तो शरीर तो जड़ है लेकिन फिर भी ये आपस में सहयोग करता है उसके अंग एक दूसरे से सहयोग करते हैं फिर उसके बाद में व्यक्ति व्यक्ति से सहयोग करता है फिर समाज समाज से सहयोग करता है इस तरह से ये संसार एक स्वयं एक जीव है उसको हम यहाँ वैश्वानर बोलते हैं जो विश्व एक नर है जो ब्रह्मांड के अंदर जो समस्त संसार है न केवल वो संसार पूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अंतरिक्ष भी है नक्षत्र भी है सितारे भी हैं और जितने भी लोग हैं वो समस्त एक दूसरे से तालमेल करते हैं अगर हम कहें कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाते हो तो स्वर्ग भी तो आपसे तालमेल कर रहा है कि भैया ये मरा आ, इसको यहाँ पर स्वर्ग में भेजना है ये हमारा इसको नरक में भेजना है तो नरक और स्वर्ग का यहाँ से तो तालमेल है चाहे काल्पनिक बात हो इन बातों के तथ्य पर हम न जाते उसके गुड़ मतलब पर जाएँ उसके ईसोटेरिक मीनिंग पर जाए कि वो हमारे साथ लगातार तालमेल कर रहे हैं हमारे से सहयोग कर रहे हैं विश्व पूरा एक दूसरे से सहयोग करता है सूरज गर्मी देता है तब हम संसार को चला पाते हैं रात्रि में वो गर्मी कम हो जाती है तो संसार जलने से बच जाता है तो क्या ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे नदियाँ धरती ये जड़ पदार्थ क्या हमको सहयोग नहीं कर रहे ये सभी तो सहयोग कर रहे हैं तभी तो धरती पे लाखों साल से अरबों साल से जीवन चल रहा है अन्यथा कपा खत्म हो गया होता है लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि ये सब जड़ संसार आपस में तालमेल करता है तो ये आश्चर्य का कारण ऋषि कहते हैं कि अगर इनका एक नियंत्रण न होता है जो एक सूत्र बनने बांधता इनका कोई कैप्टन नहीं होता कोई इनका मुखिया नहीं होता तो यह असंभव था विश्व चावटीक हो जाता या न बेतरतीब हो जाता मर्जी आती आज सूरज उगा मर्जी आया आज सूरज ही नहीं आज सूरज ढलना ही भूल गया मालूम पड़ा सब संसार उधर का जल गया हमारे साथ में ऐसा होता आंखों से देखा शेर और हमने सिर घुसेड़ दिया शेर के मुंह में ऐसा कुछ होता नहीं है जो होता है हम इस शरीर की रक्षा करते हैं प्रकृति हमारे शरीर के लिए रक्षा करने का प्रयास करती है तो हम इस आश्चर्य को कैसे भूल सकते हैं और ये आश्चर्य बिना किसी एक नियंता के नहीं हो सकता यह मैसेज है इस सातवें अनुवाद का ये एक मैसेज है कि हमारे ब्रह्मा ब्रह्म को समझने की बात है कि हम ब्रह्म को जानें हम उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते यहाँ ब्रह्म कटोरी में ला के दिया आपको लेकिन हम उसको जाने कि वो क्या कर रहा है कैसा है उसका आनंद कैसा है उसको हम इन शरीर के सापेक्ष ही समझ सकते जैसे अपन ने बात करी थी कि ग्रहण को हम सूर्य के सापेक्ष समझ सकते ग्रहण को हम चंद्रमा के सापेक्ष समझ सकते तो राहू और केतु अलग से नहीं दिखाई देते लेकिन जब हम सूर्य के सामने राहू आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है चंद्रमा के सामने राहु आता था तो चंद्र ग्रहण हो जाता है इस तरह से हम उसके सापेक्ष उसको समझ सकते हैं और जो ये जानता है जो इस आनंद से सरोकार रखता है वो व्यक्ति पूर्णतः निर्भय हो जाता है। उसका भय समाप्त हो जाता है भय का मूल कारण क्या है भय का मूल कारण है उच्छेद जो पिछली बार आखिरी में हमने पढ़ा था कि उच्छेद ही भय का कारण है उच्छेद का मतलब मेरा नाश हो जाएगा यह भावना भय का कारण है अगर उच्छेद होता है तभी तो डर लगेगा लेकिन जब हम उच्छेदक की बात करें कि फिर वो उच्छेद करता कौन है वो नाश करता कौन है वो नाश करने वाला उसका उच्छेद तो नहीं होता जब कोई सजा देता है तो अपराधी को सजा मिलती है सजा देने वाले को तो नहीं मिलती सजा सजा देने वाला तो आनंद से रहता है इसलिए उच्छेदक है उसको उच्छेद का डर नहीं लगता यानी जो नाशवान है उसको डर लगता है अब हम कहते हैं कि हमारा तो नाश होना ही है तो डर लगेगा क्योंकि भैया शरीर का जो नाश करेगा उससे डर लगेगा सबसे बड़ा नाश करने वाला कौन है समय तो हमको समय से डर लगता है समय बड़ा बलवान करके रोते रहते हैं हम कि समय बड़ा बलवान रोएंगे क्योंकि यार भैया समय हमको बूढ़ा कर देगा इस शरीर का नाश कर देगा इसको मिट्टी में मिला देगा इससे समय से डर लगता है हमको और लोगों से डर लगता है कि हमारा शरीर का नष्ट कर देंगे शरीर का नाश कर देंगे ये हमारे आनंदों को कम कर देंगे जो आनंद उसको बढ़ाने वाली चीज़ें उनके पीछे हम भागते हैं प्रयास करते हैं लेकिन जो आनंद को कम करने वाली चीज़ें उनसे हम दूर रहते भय लगता है उनसे लेकिन बोले उस व्यक्ति का उस योगी का जो स्वयं अपने आप को अच्छे जानता है और उच्छेद्य नहीं है यानी वो जानता है कि मेरा कोई नाश नहीं कर सकता क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका भय तब तक ही होता है जब तक वो अपने आप को नाशवान जानता है जब वो जानता है कि मेरा नाश नहीं हो सकता क्योंकि मैं वो तो आनंद स्वरूप परमेश्वर हूं और वही इस शरीर में ठहरा हुआ हूं उसको भय किस बात लगेगा क्योंकि वो तो इस शरीर को धर्मशाला समझता है कि मैं यहाँ आया हूँ ठहरा हूँ और कुछ दिन रुक कर चला जाऊँगा अब ये उसके बाद ये शरीर ये धर्मशाला का क्या होता है हम भी जानते हैं हर धर्मशाला जिसमें हम ठहरते हैं कभी ना कभी बिल्डिंग गिरेगी तो फिर हमको उसका डर कैसा अब इसके आगे वो कहते हैं कि फिर एक बात ब्रह्म को या अष्टम अनुवाद की बात है वो कहते हैं कि हमारे को दिखता है कि बड़े नियम कानून चल रहे सूरज बड़े नियम से उगता है बड़े पूरे व्यवस्थित तीन दिन में साल बदलता है ऋतुएँ समय पर आती हैं चंद्रमा की कलाएं 16 अपनी इच्छा से नहीं बदलती वरन एक नियमबद्ध तरीके से बदलती हैं वो बेतरतीब नहीं बदलती तो वो कहते हैं कि किसके भय से किसके भय से वायु चलता है वायु यहाँ प्रतीक है वायु के अलावा अन्य जो अग्नि भी चलती है कभी ऐसा नहीं होता अग्नि जले लेकिन बिल्कुल ठंडी क्यों अग्नि जलेगी तो उष्मा देगी ही तो किसके भय से वायु चलता है किसके भय से सूर्य उदय होता है किसके भय से अग्नि तपती है किसके भय से इंद्र कार्य करता है वो तो देवताओं का भी स्वामी है लेकिन फिर भी वो कार्य करने को मजबूर है और किसके भय से मृत्यु दौड़ता है ये कितनी विशिष्ट बात है कि जो हमारी प्रकृति एक नियमबद्ध तरीके से कार्य कर रही है एक यूनिसन में कार्य कर रही है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तालमेल में कार्य कर रही है और मृत्यु वो कहते देते हैं हम यमराज की छुट्टी पे गए छ महीने की ये कोई भी नहीं मरेगा गए कभी ऐसा होता ही नहीं क्योंकि जिसकी मृत्यु आती है यमराज उसको ले ही जाते हैं मृत्यु भी यमराज भी भयभीत है उससे ब्रह्म से यमराज भी उस भय से मुक्त नहीं है कि भई मेरा काम मेरे को करना ही है मेरी कोई छुट्टी नहीं है सूर्य को कोई छुट्टी नहीं मिलती ऋतुओं को छुट्टी नहीं मिलती कि इस साल भैया ठंडी आएगी वो तो समय समय पर हर ऋतु को आना है समय समय पर चंद्रमा और सूर्य को अपना कार्य करना है समय पर मृत्यु को भी आना है इसलिए ये प्रकृति उस एक ही के भय से चलती कि वो नियामक है अगर हम कल्पना भी करें कि बिना नियम के ये सब कुछ बिना किसी नियामक के चलते हैं तो हम सोचेंगे इतना स्व अनुशासन अरबों साल तक कैसे चल सकता उसका अनुशासन जरूर होना चाहिए फिर ये ब्रह्म की ओर इशारा है कि वही है जिसके अनुशासन में जिसके भय से ये चलते हैं अब जो इस सत्य को जानता है उसके आनंद का वर्णन है कहते हैं कि एक युवा भरपूर जवानी में उसने वेदों का पाठ किया पूरा विद्वान है उसका स्वभाव साधु जैसा है बिल्कुल है बहुत विनम्र स्वभाव का है सबसे प्यार से बोलता है सबसे हसमुखता से व्यवहार करता है शक्तिशाली है पूरा शरीर उसका बलिष्ठ है और दृढ़ दृढ़ का मतलब होता है कि चंचल मन नहीं है वो दृढ़ मना है जिसका मन स्थिर है और जो आशावान है जो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता कभी उल्टा नहीं सोचता नेगेटिव नहीं सोचता रे यार ऐसा तो नहीं हो जाए वैसा तो नहीं हो जाए ऐसा नहीं सोचता है ना वो जो जवान है बलिष्ठ है दृढ़ है स्थिर मना है जो आशावान है और साथ ही उसके पास पर्याप्त धन धान्य है और उसके पास पर्याप्त जमीन है जिससे वह अपना घर परिवार और अपने स्वयं का और अपने परिवार का पेट पाल सकता आपको क्या सुख है ऐसा सुख तो कल्पना से ज्यादा है ये तो कि जवान आदमी है सब कुछ है उसमें पढ़ा लिखा साधु स्वभाव है तो ऋषियों ने कहा है कि ये जो सब जो भोगता है उसको एक यूनिट बनाते हैं, उन्होंने बोले एक मानुष आनंद एक मनुष्य का आनंद ये है उस व्यक्ति का हमको तो एक मनुष्य आनंद से कम प्राप्त है क्योंकि हम युवा नहीं हैं इतना धंधा नहीं है इतने साधु स्वभाव के नहीं है इतने वेद पढ़े हुए वे नहीं है तो हमको तो उस एक मनुष्य आनंद से भी बहुत कम है बहुत पीछे हैं हम तो लेकिन ये जो सब हो जिसके पास वो एक मनुष्य आनंद है इस एक मनुष्य आनंद से सौ गुणा आनंद उसको है जिसने सत्कर्म से गंधर्वत्व प्राप्त किया है उससे सौ गुण आनंद इस एक मनुष्य आनंद से सौ गुण आनंद उसका है जिसने गंधर्वत्व तो प्राप्त किया है उसके बाद में उस मनुष्य गंधर्व के आनंद से भी सौ गुण आनंद उसका है जो देव गंधर्व है जो उससे भी उच्चतर स्तर पर है जिसको देवत्व प्राप्त हुआ है गंधर्व को उस देव गंधर्व के आनंद से भी सौ गुण आनंद पितृगण का है जो पितृगण जो हमको प्रेम भी करते हैं आशीर्वाद भी देते हैं और हमको हमारे सत्कर्मों के प्रति सचेत भी करते हैं तो वो पितृगण का आनंद उससे भी सौ गुना है उससे सौ गुना आनंद अब यहाँ देवताओं का बताया कि कौन से देवता अजानस देवता जो देवलोक में ही पैदा हुआ है इसलिए वो जन्मजात जो देवता हैं उनको सौ गुना उससे ज़्यादा आनंद अब उसके बाद कहते हैं उससे भी सौ गुना ज्यादा आनंद कर्म देवताओं का है जो अपने कर्म जैसे अग्निहोत्र कर्म की सफलता से उन्होंने जो अनुष्ठान किए और उसके बाद में वो जो देव बने तो वो कर्मज देवता हैं उनका आनंद उनसे भी सौ गुना ज्यादा उससे भी सौ गुना ज़्यादा आनंद उन देवताओं का है जो हम कहते हैं कि जो परमेश्वर ने देवों को रचा जिनको जिनके प्रति हम भविष्य देते हैं तो वो जो मूल देवता हैं उनका आनंद उनसे भी सौ गुना है और उससे भी सौ गुणा आनंद किसका है इंद्र का है जो उन देवताओं का स्वामी है तो इंद्र का आनंद उससे भी सौ गुणा है उससे भी सौ गुण आनंद बृहस्पति का है जो उनका सबका गुरु है उससे भी सौ गुण आनंद प्रजापति का है याने ब्रह्मा का आनंद है जिसने संसार को रचा और उससे भी सौ गुण आनंद ब्रह्मा का है अब अगर हम इसके गणित को लगाएं तो दस घाट बा के ऊपर बाईस शून्य इतना आनंद ब्रह्म का है याने? मनुष्य के आनंद की तुलना में इतना ज़्यादा आनंद एक के ऊपर बाविस बार शून्य लगा दो इतना बड़ा आनंद उस किसका है ब्रह्म का है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं महान अचरज की बात कि इतना आनंद है और हमारे को तो वो एक ही ज आनंद लग रहा था कपरे कितना बड़ा आनंद है और उस आनंद की एक अंश हमको मिली है जो इस शरीर में हम अभी भोग रहे हैं और उसकी भी एक अंश की भी एक छोटी सी अंश जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कहते हैं कि ये जो महान से महान आनंद है जो बाविस शून्य लगी है के ऊपर वो उसको भी प्राप्त है जो अकामहत श्रोत्री है यानी अकामहत श्रोत्री का मतलब होता है कि श्रोतरी तो उसको बोलते हैं जो विद्वान है जिसने वैदिक ज्ञान है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है वो श्रोत कहलाता है और अकामहत का मतलब होता है जिसकी कामनाएं शांत है हमारे को गुरुदेव कहते थे बादशाह वो नहीं है जिसकी बादशाहत सड़क पे है जमीन पे है बादशाहत वो है जहाँ कामनाएं शांत है उसकी कामनाओं पर अपनी बादशाहत है जिसकी वो वास्तविक फकड़ आदमी वही बादशाह है इसके बारे में अपन ने अकबर देव की अकबर महाराज की कहानी सुनी हुई है कि एक बार अकबर से कुछ मांगना था तो लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर एक मदरसा खुलवा दे तो एक फ़कीर के पास गए उन्होंने कहा यार हमको एक मदरसा खुलवाना है पर अकबर बादशाह को कहे कौन हमको डर लगता है उनसे तो वो फ़कीर तो फकीर था उसकी तो पूरी चलती थी वो गया वहाँ पे अकबर बादशाह के पास तो बादशाह नमाज पढ़ रहा था तो फकीर पास में खड़ा हो गया वो कह रहा था अकबर कि मेरे राज्य को सलामत रखना मेरे राज्य की सीमाओं का विस्तार करना मेरे बच्चों की रक्षा करना मेरे खजाने की रक्षा करना तो उल्टे पांव वापस जाने लगा अब उसकी नमाज खत्म हुई तो उन्हें देखा गुरुदेव वह मतलब ये तो वापस जा रहे हैं अरे अरे फकीर बाबा को आवाज दी उन्हें कहाँ जा रहे हैं आप रुको रुको रुको बोले आप कैसे बधा रहे थे आपने पहले खबर की होती मैं ही आ जाता वो फकीर बोला नहीं मैं तो कुछ मांगने आया था पर सोचा तू जिससे मांग रहा है उसी से मांगूंगा अब तू भी तो भिखारी है मैं भी भिखारी हूँ तू भी मांग रहा है मैं भी मांग रहा हूँ फिर तेरे से क्या मांगू भिखारी से क्या मांगना क्योंकि तू भी तो अभी मांग रहा है कि मेरे खर जाने की रक्षा करना मेरी सीमाओं को बढ़ाना मेरे बच्चों की रक्षा करना मेरे धन को बढ़ाना जब तू भी भिखारी हो मैं भी भिखारी है, तो फिर भिखारी भिखारी से क्या मांगे मैं तो उसी से मांगूंगा जिससे तू मांग रहा है ऐसा कह के वो चल देता गुरुदेव हमको वही बात कहते थे कि वो असल बादशाह तो वो है जिसकी कामनाएँ शांत जब तक हृदय में कामनाएं हैं तब तक कोई बादशाहत नहीं फकीरी में ही असलियत बादशाहत है जहाँ पर कि हमको लग गया हमको कुछ नहीं चाहिए जो मिल गया जो मुकद्दर से वो हमको जरूरत से ज़्यादा है और उसको रखना होगा ऊपर वाले को जिंदा तो करेगा व्यवस्था वो जो सरेंडरेंस है जो समर्पण है वही वास्तविक बादशाहत है तो ये जो समस्त आनंद है बादशाहत का जो सबसे बड़ा आनंद वो उस अकामहत श्रोत्री को प्राप्त है जो आध्यात्मिक जिसको ज्ञान भी है और साथ ही साथ वो कामनाओं से पीड़ित नहीं है कामहत का मतलब होता है कामनाओं से पीड़ित अकामहत यानी जो कामनाओं से पीड़ित नहीं है जो अपनी कामनाओं को जिसने शांत कर रखा है उस व्यक्ति को जो आनंद है उस बादशाहत का आनंद इस ब्रह्म के आनंद के तुल्य है कितनी बड़ी बात है हम इस आनंद को जो हमको एक मनुष्य आनंद से भी कई लाख गुना छोटा आनंद उसके पीछे हम मेहनत करते हैं और मरते हैं और वो आनंद बादशाहत का आनंद है और वो भी उस फक्कड़ को प्राप्त है जिसकी कामना है शांत होगी और जो श्रोत्री है इसके आगे वो ऋषि कहते हैं कि श्रोत्रियता है तो कम ज़्यादा हो सकती है मैंने जितना पढ़े हुए तुमने हो सकता उससे ज़्यादा पढ़े हों मैंने जितना समझा हो सकता तुमने उससे ज्यादा समझा हो लेकिन अकामहत्या एक ऐसा गुण है जिसका उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है या उसका परिपक्वता होती ही चली जाती है जिसको कहते हैं नित नवीनता उस आनंद में नित नवीनता होती है अकामहत्या कभी आपको दुख नहीं दे सकती काम की जहां शांति हुई इच्छाओं की जहां आहुति दे दी आपने तभी तो गुरुदेव कहते हैं आहुति देना है तो अपनी इच्छाओं की आहुति दे दो इच्छाएं जहां समाप्त हुई कि तुम ब्रह्म के आनंद को पा दोगे कितनी सुंदर व्यवस्था बताइए इसके आगे इसी अनुवाक में कहते हैं कि जो इस देह में है वही आदित्य के भीतर है यानी जो हमारे शरीर में है वही आदित्य में है सूरज की आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं अगर सूरज जल रहा है जिस ऊर्जा से तो मेरी आत्मा में भी वही ऊर्जा है तो जो आदित्य में और मुझ में अभेद को जानता है कि मैं और आदित्य आदित्य ना सूर्य तो सूर्य और मैं अलग अलग नहीं है जो यह जानता है वह उस ब्रह्म के आनंद से आनंदित होकर समस्त भयों से मुक्त रहता है उसके बाद उसके लिए दो चिंताएं कभी नहीं आती शाश्वत चिंताएं हैं दो मरते वक्त सबको होती सभी जो संसारी लोग जब मरते हैं तो मरने के क्षण पर सब पछताते हैं दो कारणों से पछताते हैं कि मैंने पाप किया इस तरह से पछताते हैं कि मैंने पाप किया क्योंकि उसको उस वक्त तो सब पाप याद आते हैं कि मैंने जीवन भर में क्या क्या गलत किया किसका गलत किया किसका पैसा खा गया किसको झूठ बोला किससे षड्यंत्र करा किसका दिल दुखाया किसका अधिकार मैंने हनन किया वो सब याद आते और दूसरा मैंने पुण्य नहीं किया दो दो दुख शाश्वत हैं, मरने के क्षण पे आते हैं सबको आते हैं जब मरता है वो तो कहता है मैंने पुण्य नहीं किया उसको सब याद आता है ये अवसर आया था मैं कर सकता था पर मैंने स्वार्थवश नहीं किया तो ये दो दुखों से उसको मुक्ति मिलती है जो ये जानता है कि मेरी आत्मा ब्रह्म है मैं ही ब्रह्म हूँ जिसको ये अकामहत होकर इस ब्रह्म के आनंद का स्वाद मिल जाता है उसको ये दो दुख नहीं होते कि मैंने पुण्य नहीं किया और मैंने पाप किया ये दो दुख बड़े शाश्वत दुख हैं सबको मरने के क्षण पर होते हैं तो वो उस मरने के क्षण होने वाले दुख से मुक्त हो जाता है ये दो दुखों से कैसे मुक्त होता है क्योंकि ये दुख जो देने वाले हैं वो है कर्म और ये जो कर्म है वो कर्मों को भी वो ब्रह्म रूप जानता है कि पाप भी ब्रह्म है पुण्य भी ब्रह्म है और इन दोनों से मेरा अभेद का नाता है जितना मैं पाप से अपने आप को ग्रसित मानूं, पुण्य से भी अपने आप को ग्रसित मानूँ लेकिन ये दोनों मुझसे है तो कोई खुद को खुद पर ग्रसित नहीं कर सकता अब हम बताएं दूध में एक गिलास पानी अलग करो और वापस उसमें मिला दो तो कैसे कहेंगे कि मिलावट हो गई मिलावट हुई नहीं लेकिन उस दूध में आपने पानी मिला दिया तो मिलावट हो गई तो ग्रसितता तब होती है जब अन्य की उपलब्धि हो जब हम कहें कि मैं हूं और यह पाप है पाप ने मेरे को ग्रहण लगा दिया मैं हूँ और ये पुण्य है इस पुण्य ने मेरे को बदल दिया तब तो पुण्य और पाप का परिणाम मेरे को आएगा लेकिन जब मैं कहूँ कि मैं हूँ मैं ही पुण्य हूं मैं हूँ मैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ मैं ही मैं ही पाप हूँ जब मुझसे अलग कुछ भी नहीं है तो मैं मुझको कैसे ग्रहण लगाएगा जब पानी में पानी मिला दोगे वही पानी और उसी पानी में वही पानी मिला दोगे तो कौन सा पानी बदल सकता है उसी दूध में वही दूध को अलग करके फिर से मिला दोगे तो कैसे दूध खराब हो जाएगा इस तरह से ग्रसितता तब होती है जब अन्य की उपलब्धि हो जब अन्य की उपलब्धि ना हो तो कोई ग्रसितता नहीं होती इस बात को हमको यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से ऋषियों ने मैसेज दिया है कि ग्रसितता तभी है जब अन्य की उपलब्धि हो इसलिए मैंने पाप किया और मैंने पुण्य किया ये दो दुख उसको कभी भी मृत्यु के समय नहीं सताते और जिसको ये मृत्यु के समय नहीं सताते वो अपने सारे बई खाते यही छोड़ के जाता है सारा हिसाब किताब यही छोड़ के जाता है क्योंकि ये दो ही चीज़ें हिसाब किताब साथ में लेके जाती हैं अगर वो पाप पुण्य छोड़ के जाता है तो वो समस्त कर्मों को यहीं छोड़ के जाता है और हमारे मरने के समय जो हमारे प्राण और शरीर तो यहाँ छोड़ जाते हैं लेकिन उसके भीतर हमारा मन हमारा विज्ञान हमारा आनंद उस आत्मा पर चिपका होता है और यही जीवात्मा फिर शरीर ग्रहण करती है क्योंकि इसमें जो तीन कोष हैं भीतरी सूक्ष्म शरीर है इसके ऊपर ही हमारे अंकित है समस्त कर्म जब ये तीनों छूट जाते हैं तो मुक्त आत्मा ठीक वैसी जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है वैसे ही मुक्त हो जाती है तो इस तरह से हमारा ये अष्टमानुवाद समाप्त होता है नवम अनुवाद कहता है कि जहां मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट जाती है उस ब्रह्म के आनंद को पाने वाला निश्चिंत हो जाता है कोई दुख से उसका सरोकार नहीं रह जाता और वो पूर्ण मुक्त हो जाता है अब यहां पर सिर्फ एक ही बात समझिए कि मन सहित वाणी उस जा उस जाने का प्रयास करती है और उस तक ना पहुंच पाती है और लौट आती यानी वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है ना ही मन के द्वारा उसका चिंतन संभव है जहाँ मन भी जाता है खो जाता है कि यार भगवान तो कहीं समझ में नहीं आते वाणी आती बोले खूब बड़बड़ बड़बड़ करी बाकी मेरे को तो समझ में आता भगवान को कैसे बोलना तो भगवान कैसा है तो ईश्वर को बोलना ईश्वर को मन से जानना संभव नहीं है लेकिन जो योगी उसमें डुबकी लगाया आता है अंदर जाके वो बता तो नहीं पाता वाणी से कि वो क्या आनंद था वो कभी भी आपको वाणी से नहीं बता पाएगा कि वो आनंद कैसा था वो आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हो क्योंकि आपने मीठा खा तो लिया पर हम कहें कि नहीं लिख के बताओ कि मिठास को तो आप मिठास का वर्णन कैसे करोगे क्योंकि अनुभव का विषय है ये चीज़ आप अनुभव कर सकते हो और ऐसे अनुभव करने वाला नितांत रूप से पाप पूर्ण समस्त कर्मों से मुक्त होता है और यही हमारा ब्रह्मानंद वल्ली का अंतिम अनुभ तो ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन आज पूर्ण होता है और अगले बार से अपन भ्रघुवल्ली का अध्ययन आरंभ करेंगे तब तक के लिए गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय ओ भद्रम कर्णे शृणुयां देवा भद्रम पश्ये सस्थनु मही सस्थनुभ विषे ओम सहनाववतु सहनो सहनावतु सहनौन करवावहे तेजस्विना वदितमस्तु मा विषावहे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्ष हरिष्ठनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओं पून पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्णमा पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शांति शांति